अनुकरण बुरा है मेरे मित्रों एक बात तुमको और समझ लेनी चाहिए और वह यह कि हमें अन्य राष्ट्रों से अवश्य ही बहुत कुछ सीखना है जो व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना है समझ लो कि वह मृत्यु की राह पर है जो राष्ट्र कहता है कि हम सर्वज्ञ हैं उसका पतन आसन्न है जब तक जीना है तब तक सीखना है पर एक बात अवश्य ध्यान में रख लेने की है कि जो कुछ सीखना है उसे अपने सांचे में ढाल लेना है अपने असल तत्व को सदा बचा करके बाकी चीज़ें सीखनी होगी कोई दूसरे को सिखा नहीं सकता तुम्हें स्वयं ही सत्य का अनुभव करना है और उसे अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित करना है सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास का अपने पैरों पर खड़े होने का अपने विचार स्वयं सोचने का और अपनी आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जेलबद्ध सैनिकों की भांति एक साथ खड़े होने एक साथ बैठने एक साथ भोजन करने और एक साथ सिर हिलाने के समान दूसरों के दिए हुए सिद्धांतों को निगलने से क्या राब विविधता जीवन का चिन्ह है एक रूपता मृत्यु की निशानी है दूसरों की नकल करना सभ्यता नहीं है यह एक महान स्मरणीय पाठ है अनुकरण कायरतापूर्ण अनुकरण कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा सकता यह तो निश्चित रूप से मनुष्य के अधब का लक्षण है हमें अवश्य दूसरों से अनेक बातें सीखनी होगी जो सीखना नहीं चाहता वह तो पहले ही मर चुका है औरों के पास जो कुछ भी अच्छा पाओ सीख लो पर उसे अपने भाव के सांचे में कर लेना होगा दूसरे की शिक्षा ग्रहण करते समय उसके ऐसे अनुगामी न बनो कि अपनी स्वतंत्रता ही गवाह बैठो भारतीय जीवन पद्धति को छोड़ मत देना पल भर के लिए भी ऐसा न सोचना कि भारतवर्ष के सभी निवासी यदि अमुक जाति की वेशभूषा धारण कर लेते या अमुक जाति के आचार व्यवहार आदि के अनुगामी बन जाते तो बड़ा अच्छा होता बीज को भूमि में बो दिया गया और उसकी चारोर मिट्टी वायु तथा जल रख दिए गए तो क्या वह बीज मिट्टी हो जाता है या वायु अथवा अच्छा जल बन जाता है नहीं वह तो वृक्ष ही होता है वह अपनी वृद्धि के नियम से ही बढ़ता है वायु जल और मिट्टी को अपने में पचा कर उनको उद्भिज पदार्थ में परिवर्तित करके वह एक वृक्ष हो जाता है प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार भाव को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार विकास करे नैतिकता क्या है सभी नीति शास्त्रों में एक ही भाव भिन्न भिन्न रूप से प्रकट हुआ है और वह है दूसरों का उपकार करना मनुष्य के प्रति सारे प्राणियों के प्रति दया ही मानव जाति के समस्त सत्कर्मों का प्रेरक है और ये सब मैं ही विश्व हूँ और यह विश्व अखंड है इसी सनातन सत्य के विभिन्न भाव मात्र हैं यदि ऐसा न हो तो दूसरों का हित करने में भला कौन सी युक्ति है? मैं क्यों दूसरों का उपकार करूं करने को मुझे कौन बाध्य करता है? सर्वत्र समदर्शन से उत्पन्न सहानुभूति की जो भावना है उसी से यह बात सिद्ध होती है अत्यंत कठोर अंतकरण भी कभी कभी दूसरों के प्रति सहानुभूति से भर जाता है और तो और जो व्यक्ति यह आपात प्रतीयमान व्यक्तित्व वास्तव में भ्रम मात्र है इस भ्रमात्मक व्यक्तित्व में आसक्त रहना अत्यंत गर्भित कार्य है ये सब बातें सुनकर भयभीत हो जाता है वही व्यक्ति तुमसे कहेगा कि संपूर्ण आत्मत्याग ही सारी नैतिकता का केंद्र है परंतु पूर्ण आत्मत्याग क्या है संपूर्ण आत्मत्याग हो जाने पर क्या शेष रहता है आत्मत्याग का अर्थ है इस मिथ्या आत्मा या व्यक्तित्व का त्याग सब प्रकार की स्वार्थपरता का त्याग यह अहंकार और ममता पूर्व संस्कारों के फल है और जितना ही व्यक्तित्व का त्याग होता जाता है उतनी ही आत्मा अपने नृत्य स्वरूप में अपनी पूर्ण महिमा में अभिव्यक्त होती है यही वास्तविक आत्म त्याग है और यही समस्त नैतिक शिक्षा का केंद्र आधार और सार है मनुष्य से जाने या न जाने समस्त जगत धीरे धीरे इसी दिशा में जा रहा है परिमाण में इसी का अभ्यास कर रहा है बात केवल इतनी ही है कि अधिकांश लोग इसे अचेतन पूर्वक कर रहे हैं वे इसे चेतन पूर्वक करें यह मैं और मेरा प्रकृत आत्मा नहीं बल्कि मात्र एक सीमाबद्ध भाव है यह जानकर वे इस मिथ्या व्यक्तित्व को त्याग दे आज जो मनुष्य रूप में परिचित है वह उस जगदातीत अनंत सत्ता की एक झलक मात्र है उस सर्वस्वरूप अनंत अग्नि का एक स्फुलिंग मात्र है वह अनंत ही उसका सत्यास्वरूप है परोपकार ही धर्म है परपीड़न ही पाप शक्ति और पौरुष पुण्य है कमजोरी और कायरता पाप स्वतंत्रता पुण्य है पराधीनता पाप दूसरों से प्रेम करना पुण्य है दूसरों से घृणा करना पाप परमात्मा में तथा स्वयं में विश्वास पुण्य है संदेह करना पाप एकत्व बोध पुण्य है अनेकता देखना ही पाप विभिन्न शास्त्र केवल पुण्य प्राप्ति के ही शासन बताते हैं किसी भी धर्म अथवा किसी भी आचार्य द्वारा किसी भी भाषा में उपदिष्ट सारे नीति शास्त्रों का मूल तत्व है निस्वार्थ बनो मैं नहीं वरतु यही भाव सारे नीतिशास्त्र का आधार है और इसका तात्पर्य है व्यक्तित्व के अभाव की स्वीकृति यह अभाव आना कि तुम मेरे अंग हो और मैं तुम्हारा तुमको चोट लगने से मुझे चोट लगेगी और तुम्हारी सहायता करके मैं अपनी ही सहायता करूँगा जब तक तुम जीवित हो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती जब तक इस विश्व में एक कीट भी जीवित रहेगा मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है क्योंकि उस कीट के जीवन में भी तो मेरा ही जीवन है साथ यह भी सिखाता है कि हम अपने साथ जीने वाले किसी भी प्राणी की सहायता किए बिना नहीं रह सकते क्योंकि उसके हित में ही हमारा भी हित समाहित है मनुष्य को नैतिक और पवित्र क्यों होना चाहिए इसलिए कि इससे उसकी संकल्प शक्ति बलवती होती है मनुष्य की भली प्रकृति को अभिव्यक्त करते हुए उसकी संकल्प शक्ति को सबल बनाने वाली हर चीज नैतिक है और इसके विपरीत करने वाली हर चीज़ अनैतिक है